अब राम जी आगे बढ़े तो आगे भगवान गए शरभंग मुनि के आश्रम पर उस समय शरभंग मुनि ने मुनि को देव देवराज इंद्र लेने के लिए आए थे पर शरभंग मुनि जो है उनके संग नहीं गए उन्हें विदा कर दिया इस तरह से प्रभु राम जी अपनी पत्नी अपने भैया संग मुनि के आश्रम पर गए मुनि ने भगवान को नमन किया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 ये जो दो पुरुषोत्तम ये दो हाथ वाले भगवान के रूप को क्या कहते हैं पुरुषोत्तम तो दो हाथ वाले रूप का जो दर्शन कर रहे थे श्रुति भगवान ने चार हाथ लगा दिए श्रुति शरण जी महाराज अटपटा कर आ खोली और उस समय जिनका भीतर दर्शन कर रहे थे वे बारह बिराजमान है उस वक्त जो है भगवान राम ने श्रुति जी से कहा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 श्री श्रुतिश्वर जी महाराज जी ने कहा वो वरदान ये अस अभिमान जाए जनी भो रे सेवक रघुपति पति मोह मुझे सदैव अभिमान बना रहे कि मैं राम जी का सेवक हूं और राम जी मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे भगवान हैं ये गर्व मुझे हमेशा बना रहे और प्रभु मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि आप जानकी सहित लक्ष्मण सहित सदैव मेरी दिव्य भक्ति की धनुष्बान लिए रक्षा करते रहे ताकि कोई कभी बांधा ना आए इस तरह भगवान ने श्रुति शरद जी के आश्रम पर नौ वर्ष भगवान ने माफिताए थे इसके बाद अब भगवान ने कहा अच्छा श्रुति जरूर दी हम तो आगे चलते हैंगे बोलते तो प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं आप बोले अब आप, आप, आप जो है हम अगस्त बाबा ऋषि के आश्रम पर जा रहे हैं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 तो उस वक्त हुआ यह कि जब विद्या विद्यापूर्ण हो गई तो श्रुति चंद्र जी ने कहा गुरुदेव मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ अगस्त ऋषि ने कहा कि तुम बड़े अकीमचंद हो गरीब ब्राह्मण हो तो मुझे ज़रूरत नहीं है तुमसे गुरु दक्षिणा की ये तो जिद पर ही अड़ गया बोले हम तो जो है वो आपको देख कर ही रहेंगे अब तो अगस्त बाबा ने कहा मूर्ख मैं तुझे अकीमचंद समझ रहा हूँ गरीब समझ रहा हूँ मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए तू जिद पड़ गया तो जा मुझे वो अपना परमात्मा को ला कर दे गुरु दक्षिणा के लिए तब मुझे अपना मोह दिखाना तो ये है श्री श्रुती जी महाराज हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे रा, राम राम राम